महाभारत शांति पर्व अष्ट चारिशद अधिक शतमोध्याय कबूतरी का विलाप और अग्नि में प्रवेश तथा उन दोनों को स्वर्गलोक की प्राप्ति ततो गते के प्राह साच भिस्मवाच तथोगते शोक प्रा दुखता जी कहते हैं युद्धि उस बहेलिये के चले जाने पर कबूतरी अपने पति का स्मरण करके शोक से कातर हो उठी और दुख मग्न हो रोते हुए करने लगी। ना कांत संस्मरे सर्वापि विधवा नारे बहुपुत्रापि शोचते प्रियतम आपने कभी मेरा अप्रिय किया हो इसका मुझे स्मरण नहीं है सारी स्त्रियां अनेक पुत्रों से युक्त होने पर भी पतिहीन होने पर शोक में डूब जाती है सोचा बंधुओं लालिता हम बहु पतिहीन नारी अपने भाई के लिए भी शोचनीय बन जाती है आपने सदा ही मेरा लाल प्यार किया और बड़े सम्मान के साथ मुझे आदर पूर्वक रखा वचने मधुरही स्निग्धयी असंक्लिष्ट मनोहर कंदरेश नदीना चरंपेशयाहम तया सुखम अपने स्नेह सिक्त दुख सुखर मनोहर तथा मधुर वचनों द्वारा मुझे आनंदित किया मैंने आपके साथ पर्वतों की गुफाओं में नदियों के तटों पर झरनों के आसपास तथा वृक्षों की सुरम्य शिखाओं पर रमण किया है आकाश यात्रा में भी मैं सदा आपके साथ सुख विचरण करती रही सुखपूर्वक मृतम ददाति पिता मृतम भ्रता मृतम सुत अमित हिदातारम भर तारम कानपूज प्राणाथ बड़े में जिस प्रकार आपके साथ आनंद पूर्वक भ्रमण करती थी अब उन सब सुखों में से कुछ भी मेरे लिए शेष नहीं रह गया है पिता भ्राता और पुत्र ये सब लोग नारी को परिमित सुख देते हैं केवल पति ही उसे अपरिमित या असीम सुख प्रदान करता है ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी ना स्त्री भरते समाथो ना स्त्र भरते समम सुखम धन सर्वस्वम भरता भई शरणम स्त्री के लिए पति के समान कोई रक्षक नहीं है और पति के तुल्य कोई सुख नहीं है उसके लिए तो धन और सर्वस्व को त्याग कर पति पति ही एक ही एकमात्र गति है बिना तुम्हारे बिना जहां इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री होगी जो पति के बिना जीवित रह सकेगी विलप्य बहुधा करुणम सा सु दुख्रता संप्रदीप्त प्रवेशुताशनम इस तरह अनेक प्रकार से करुणाजनक विलाप करके अत्यंत दुख में डूब ही वह पतिव्रता कबूतरी उसी प्रज्वलित अग्नि में समा गई तथा चिरांग धधरम भरता पश्यत विमानस्थम स्कृति भी पूज्यम महात्म तनंतर उसने अपने पति को देखा वह विचित्र अंगद धारण के विमान पर बैठा था और बहुत से पुण्यात्मा महात्मा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे चित्र माल्यांबरधरम थर्वाभरण भूषित विमान कोटि आवृतम पुण्यकर्म भी उसने विचित्र हार और वस्त्र धारण कर रखे थे और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित था और वो कर्मी पुरुषों से युक्त विमानों ने इस प्रकार श्रेष्ठ विमान पर बैठा हुआ वह पक्षी अपने स्त्री के सही स्वर्ग लोक को चला गया और अपने सत्कर्म से पूजित हो वहाँ आनंदपूर्वक रहने लगा एसे श्री महाभारत शांति पर्व आपद्धर्म परमड़ि कपोत स्वर्गगमड़ि अष्टचप्त शत तो तमोध्याय तो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कपूत कबूतर का स्वर्ग गमन विषय एक अध्याय पूरा हुआ